पूर्ण पूर्णमाय पूर्णिष्य ओ शांति शांति शांति श्रीमद्भगवदीता त्रयोदश अध्याय तीसवें श्लोक तक विचार हो गया है आगे एक छह श्लोक के लिए अवतर है भाई में ठीक है पिपूर्ण सर्वात्म प्राप्त आत्मनो देहागतेन कर्तृत्वादि तदि पवित्र पंच रदेर अपित्र संसर्गा तोषण दुष्ट आशंका अनू उत्तर श्लोकम उदिमात्मा सभी शरीर में हर यदि एक आत्मा है उपाधि भिन्न देखाते वास्तविक हाँ। आत्मा है तो देहादि में होने वाले जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि हैं शरीर आदि में होने वाले गुद्वारा वो भी दूषित हो जाएगा यही कहना है पूर्वादि का आत्मा दूषित हो जाए कर्ता भोक्ता बन जाएगा यही कहना परिपूर्णत्व ना आत्मा संपूर्ण देह में परिपूर्ण है सारे शरीर में एक ही आत्मा है कह रहे आप परिपूर्णत्व सर्वात्मत्व यदि सर्वरूप है आत्मा तो प्राप्तम अनात्म देहादि कते हैं न कर्तृत्व आदि ना, ना अनात्मा में आने अनात्मा कौन है देहादि उनमें होने वाली जो कर्तृत्व आदि धर्म है कर्तृत्व तो भोक्तृत्वादी धर्म है उसके द्वारा तद तो तद्भत्व है कर्तृत्वादिवत्व आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला हो जाएगा संसर्ग होगा संबंध होगा देह के साथ संबंध होने से देहादी में होने वाली जो क्रियाएं हैं आत्मा भी क्रियावान हो जाएगी उस क्रिया के द्वारा यदि एक ही आत्मा सभी देहों में है तो पुण्य को के द्वारा संश्लिष्ट तो हो जाएगा आत्मा फलभोक्ता भी बनेगा दूषित होगा यही पूर्वादि का कहना है उसके स्पष्टीकरण करता है दृष्टा भी देखा गया है क्या देखा पंचग्रव्य बहुत पवित्र पदार्थ है किंतु तो दूषित पदार्थ के संबंध होने पर दूषित माना जाता है आत्मा पवित्र है पंचग्रव्य के समान है किंतु तो देहादिगत कर्तृत्व आदि जो दोष है उसके द्वारा दूषित हो जाएगा आत्मा ये दृष्टांतर पूर्वादि का ही मारे अस्पात देखा गया है क्या पवित्र से भी पंचगव्य आदि जो पंचगव्य आदि होते पवित्र पदार्थ होते हैं अपवित्र संसर्ग आज जो अपवित्र वस्तु के संबंध से पवित्र जो के बाद है तब दोष दुष्टत्व उसके दोष अपवित्र पदार्थ के दोष के द्वारा दूषित हो जाता है वह पंचकव्य कोई प्रास्त नहीं करेगा ग्रह नहीं करेगा दूषित हो जाने पर देखा गया है प्रकार यह भी ऐसा होगा शरीर आदि जो कर्तृत्व आदि दोष से दूषित हो जाएगा आत्मा यह पूर्वादि का कहना है क्यों आत्मा परिपूर्ण कहा गया है क्षेत्रम में चित्रता प्रकाश यदि भारत कहा हुआ है जो कि सारे क्षेत्रों में एक ही आत्मा प्रकाश करता है कहा हुआ है तो परिपूर्णत्व न सर्वात्मत्व यदि परिपूर्ण रूप से आत्मा सर्वरूप है यदि व्यापक होने के कारण सर्वरूप है आत्मा तो प्राप्त अनात्म देहादिगते कर्तृत्वादी नो देहादि हैं उनके द्वारा होने वाले जो कर्तृत्वादी धर्म हैं, उसके द्वारा तत्व तो कर्तृत्वादिपत तो, कर्तव्य में मानना पड़े फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी दृष्टांत पूर्वादी दृष्टम भी देखा गया है पवित्र से आदि पवित्र है पंचगव्यादि पदार्थ पवित्र पदार्थ हैं होने पर भी अपवित्र संसर्ग जो अपवित्र वस्तु के संबंध से तत्व उस दोष के द्वारा अपवित्र वस्तु के जो दोष है उसके द्वारा दूषित देखा गया है ऐसे शंका का अनुवाद करके उत्तर तो शुल्लकों में बता रहे थे दिहादिगत जो कर्तृत्व आदि दोष है ना उसके द्वारा आत्मा दूषित नहीं होता इसके लिए दृष्टांत से समझाते हैं दिहादिगत जो कर्तृत्व आदि है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो प्रकृति हम समय देहादी में है गुणों का कार्य है ये कर्तृत्व धर्म गुणों के कार्य वाले त्रिगुणात्म का जो प्रकृति है शरीर आदि आकार से परिणत हो जाती है जब तब कर्तृत्वादि धर्म देखते हैं वह क्रिया करने के सामर्थ्य शरीर आदि विशिष्ट काल में प्रकृति का विकार है शरीर आदि रूप जो परिणत हो जाती है त्रिगुणात्म का प्रकृति स्थिति में कर्तित्व आदि होते हैं उसके दोष के द्वारा आत्म दूषित नहीं होता कहना चाहते हैं हाँ शुभ भाष्य में है एक, एक आत्मा न सर्वदेहात्मत्व एक ही आत्मा सारे शरीर में है यदि मान्य पर सारे शरीर में एक ही आत्मा है यदि मान्य पर तद्दोष संबंध प्राप्त है इधम उचित है शरीर का जो दोष है कर्तृत्वादि भोतृत्वादि दोष है उसके द्वारा आत्मा भी दूषित होगा यही है तद्वष संबंध शरीर के दोष के द्वारा संबंधित हो जाएगा आत्मा इद उच्य आगे इस इस्लोक आगे के श्लोक द्वारा उत्तर ये वाक्य कहा जाता है आगे श्लोक है ये कहना है अनादिवा निर्गुण शरीरस्थो कौंतेय न करोति न लिप्यते अनागुण्वात्मात्माय शरीरते न करोते न ये अनादि है इसका कोई कारण नहीं है आत्मा को उत्पन्न करने वाला जिसको जो कारण वाला होगा आदि कहा जाता है उसको कारण को आदि कहा जाता है ये अनादि इसका कारण नहीं है आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ कारण नहीं है अनादि होने से निर्गुणत्व गुण रहित होने से गुण रहित होने से तो दोनों तरह का यहां नाश होना दूषित होना संभव नहीं है गुण के नाश के द्वारा दूषित भी नहीं हो सकता अनादि अनादिने कारण नाश के द्वारा दूषित भी नहीं हो सकता कारण नहीं है अनादित्व निर्गुणत्व दिया। परमात्मा परम देहादि से पर है उत्कृष्ट है परम है इसलिए परमात्मा कहा गया देहादी से उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है देह से भीतर मन है मन के भीतर बुद्धि बुद्धि के भीतर आत्मा श्रेष्ठ है इसलिए परमात्मा कहा जाता है अयम परमात्मा अव्यय अविनाशी है ये हेतु है अनादित्व निर्गुणत्वाद अनादि है गुण रहित है निर्गुण है इसलिए वो अव्यय है अविनाशी है आत्मा विनाशी नहीं है माना देह के दोष के द्वारा दूषित नहीं होगा देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होगा देह से उत्पत्ति से उत्पत्ति भी नहीं आत्मा की अनादि है और निर्गुण है आत्मा ये हेतु दिया दो शरीरस्थ होते हे कौन थी पुत्र अर्जुन शरीर शरीर तिष्ठती अभी शरीर तिष्ठती थे शरीरस्त शरीर सरीध में रहते हुए भी इसी शरीर में पाया जाता है शरीर में रहते हुए भी न करोती न लिपते आत्मा न कुछ करता है न कुछ फल से युक्त हो जाता है फलभोगता भी नहीं करता भी नहीं शरीर में होते हुए भी यह कहा गया है कठोर परिषद में कहा था सूर्यो यथा सर्वलोक एक चक्षु न लिप्यते चाक्षु सही बाह्य दो सही एकस्थ तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखिय न बाह्य कठोर में है जैसे सूर्य सभी लोगों के आंख माने जाते सूर्य के बिना कोई देख नहीं सकता आंख होने पर भी चक्षु होने पर भी सूर्य के बिना प्रकाश बिना देख नहीं सकता सूर्य हो यथा सर्वलोक के चक्षु हो संपूर्ण लोक लोकमात्र के चक्षु है सूर्य सूर्य उसके बिना कोई देख नहीं सकता चक्षु है और न लिप्य थे बाह्य दो सही चक्षु के द्वारा होने वाला जो दूषित पदार्थ हैं चक्षु जहां जहां संबंध कर जाती हमारी चक्षु तो वो दोषों के द्वारा दूषित नहीं होता सूर्य कहते भी सभी लोगों का चक्षु माना गया है सभी जनों का चक्षु है प्राणी मात्र के चक्षु है फिर भी चक्षुजन जो दोष है उसके द्वारा वो दूषित नहीं होता ये दृष्टान्त है घटाना है आत्मा में एकश तथा सर्वभूतान्तर आत्मा इसी प्रकार सूर्य जैसे एक है सभी लोगों के चक्षु माना गया है फिर भी चाक्षुष दोष के द्वारा चक्षु से होने वाले जो दोष है उसके द्वारा सूर्य संबंधित नहीं होता न कहा ठीक इसी प्रकार एकस्त तथा सर्वभूत अंतरात्मा यह सभी प्राणी मात्र के अंतरात्मा एक ही है न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य प्राणियों के दुख से बाहर है वो हमारे शरीर आदि में होने वाले कर्तृत्व आदि के बाहर है इसी स्थिति बाहर है वो जैसे सूर्य में दुश, दुश, सूर्य दूषित नहीं होता चक्षुजन्य दोष के द्वारा इसी प्रकार शरीरस्थ दोष के द्वारा आत्मा दूषित नहीं होता न करोती न कहा शरीर का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में नहीं जा सकता जो निर्गुण है अनादि है अध्यय है ये कहा अनादित्वात बोला हुआ तो माने अनादर भावो अनादित्व कहते हैं अनादि में रहने वाले धर्म को अनादित्व बोला जाता है अनादित्व बोला पंचमी अनादित्वात यही है अनादि में रहने वाला जो भाव धर्म है अनादित्व जैसे गाय में रहने वाले तो भाव, भाव को गुत्व बोलते हैं धर्म को मनुष्यत्व मनुष्य मेरा धर्म है मनुष्यत्व ऐसे अनादि है वो माने कारण नहीं है उसका दूसरी बात मान अनादि का अर्थ करते हैं आदि कारणम आदि माने कारण यही होता है आदि ही कारणम आदि माने कारण है तद ऐसे नास्ती वो कारण जिसका नहीं है तद माने कारण ऐसे नास्ती जिसका कारण है उसको अनादि कहा जाता है जो कारण जिसका न बोलो अनादि आत्मा का कोई कारण नहीं किसी आत्मा उत्पन्न तो हाई नहीं न वा तेमृति बोल के आए पहले उत्पन्न नहीं होता तो कारण नहीं इसका तद अनादि उसी को अनादि कहा गया आत्मा को यहां तर्क देते हैं यदि ही आदि मत जो कारण वाला होगा आदि आदिमत बने आदिमान कारण वाला जो पदार्थ कारण वाला होगा जो वस्तु कारण वाला होगा तत्वे आत्मना बेटी वो कार्य बनता है कारण वाला कौन होगा कार्य होगा जो कारण होगा अपने रूप से नष्ट हो जाता हो जो कार्य पैदा होता है कारण वाला है वो जैसे मिट्टी मिट्टी कारण है घट पैदा होता है घटनाश हो जाता है जो कारण वाले जितने भी हैं मानी उत्पन्न होने वाले जितने भी होते हैं कारण वाले होते हैं वो नाश हो जाता है यदि जो पदार्थ ही मानी अस्मा जो पदार्थ है आदिमत मानी कारण वाला हो जो पदार्थ कारण वाला होता है उत्पन्न होना है जिसने यही अर्थ आता है तत्कार्य जो कार्य कारण वाला जो वस्तु होगा तत्माने वस्तु स्वयं आत्मा का अपने रूप से नाश हो जाता है उसका जैसे घट आदि कार्य होते हैं कारण वाले होते हैं ये नाश हो जाता है घट आदि का ये शरीर कारण वाला है नाश हो जाता है इसका जो कारण वाला होता है नाश होता है इसका कारण नहीं इसलिए क्या है नाश नहीं होता अनादि का इसको अव्यय बोला इसको आत्मना बेती का पदार्थ अपने रूप से नाश हो जाता जो कारण वाला होगा वो अव्यय बेटी बेटी मानी वो नाश हो जाता है नष्ट हो जाता है व्यय हो जाता उसका जो कारण वाला होगा अयम तू अयम आत्मा ये जो आत्मा है ना उसे विपरीत है इसका कारण नहीं है इसलिए नाश नहीं होता अब व्यय बोला इसलिए अयम तू तो, अयम आत्मा किंतु यह आत्मा तो अनादित्वात अनादि है निर्वय इसी कृत्ता जो सावय होता उसे नाश होगा ना अनादि है मान एक एक अवय जुड़ करके उत्पन्न होता है कारण से कारण से उत्पन्न होने वाला पदार्थ अवय वाले बताए वो कार्यचित में अवय वाला होता है ये कैसा है निर्भय उत्पाद होने से अवय नहीं इसका जो कारण वाला होगा अवय सावय होगा यह कारण नहीं इसका अनादि है इसलिए निर्वय है अयम तो अनादित्वाद निर्भय अनादि होने से एक आत्मा कैसा है अवय रहित है कार्य होता तो अवय सहित होता कार्य नहीं है जरा इसी कृपया ऐसा करके न बेती अवैनाश के द्वारा नाश होना है तो इसका नाश इसलिए नहीं होता है कि तो अवैव नहीं इसका इसलिए अव्यय बोला अविनाशी आत्मा तथा निर्गुणत्व एक तो अनादि होने से अव्यय है दूसरा निर्गुण होने से अव्यय है गुण नाश के द्वारा भी व्यक्ति का नाश होता है देखा गया है यह भी यहां नहीं है कारण नहीं है तो सा अवैव न होने के कारण अवैध नाश के द्वारा नाश नहीं होता दूसरा गुण नाश के द्वारा भी नाश नहीं क्योंकि निर्गुणत् जैसे है निर्वय होने के कारण अनादि का अर्थ नहीं कार्य जो होता है होता है अवैध वाला होता है इसमें अवैध नहीं है मारे अनादि है इसमें नाश नहीं होता दूसरी बात तथा उसी प्रकार निर्गुणत्वाद गुण रहित होने से निर्गुण गुणों ही गुणबेयाद व्यती का जो सगुण पड़ा गुण से युक्त होगा गुण सहित बरत सगुण गुण के साथ रहने वाला जो होगा वह गुणबेयाद व्यती गुण के नाश से नाश माना जाता उसको ऐसी स्थिति है आयम तो ये जो निर्गुणत्व ये आत्मा कैसा है अयम आत्मा तो किंतु यह आत्मा तो निर्गुण है न बेती इसलिए व्यय नहीं होता उसका नाश नहीं होता दो अनादित्वा न बेती इस अव्यय अनिर्गुणत्व नवीती है क्यों अनादि करने से क्या है सावैव नहीं हो क्या आदि वाला होता है सावैव जो भी उत्पन्न होता है स्वाभविक पदार्थ उत्पन्न होता है तो यह उत्पन्न नहीं होता इसमें सावैव नहीं है निर्भय होने से नाश नहीं होता जैसे आकाश का नाश नहीं होता निर्भय है इसी प्रकार आत्मा का राश नहीं होता है व्यवहार दशा में देखते हैं तो आकाश का राश नहीं मानते हैं ठीक इस प्रकार का नाश नहीं क्यों निर्भय है दूसरा जो गुण वाला होगा गुण नाश के द्वारा नाश देखा गया है एक गुण भी नहीं है निर्गुण है ये निर्गुणत्वाद न वे ठीक है इसका नाश नहीं होता परमात्मा परमात्मा है देहादि से परे है उत्कृष्ट है परम आत्मा परमात्मा इसलिए परमात्मा कहा गया इस आत्मा को अयम माने आत्मा यह आत्मा परमात्मा अव्यय न अश्य व्यय इसका नाश नहीं है दया नहीं है व्यय नाश का अभाव है व्यय संबल धातु है अभाव होता।, होता है नाश होता है नाश्य व्ययो विद्यते आत्मा में व्ययो नत्मा की व्यय नहीं है नाश नहीं है अनादित होने से और निर्गुण होने से इसलिए अव्यय का यम अतः नाश नहीं होता है इसका जो तो हेतु दिया अनादित्व निर्गुण अनादि होने से भी नाश नहीं है और निर्गुण होने के कारण नाश नहीं है इसका तः ऐसा है ये अनादि है निर्गुण है इसलिए अव्यय है अव्यय अविनाशी है अतः तो इसी हेतु इसे बोलते हैं शरीर भी है तो इसी शरीर में ही है शरीर में स्थित है उपलब्धि तो है होती आत्मा सर्वत्र व्यापक है फिर भी उपलब्धि का स्थान है यह उपलब्ध होना तो इसी शरीर में होना है अंदर नहीं होगा उपलब्धि स्थान होने के कारण बोला हुआ है शरीर में रहता हुआ भी आत्मा शरीर भी शरीरेश आत्मना उपलब्धिर्भवती यदि शरीर स्थ होते देखो शरीरों में ही आत्मा की उपलब्धि होती है अहम ब्रह्मा उसमें वृद्धि यह शरीर भी काल में होना है क्यों थूल शरीर होगा सूक्ष्म शरीर होगा उसमें वृद्धि बननी है ये उपलब्धि आत्मा की मानी मनुष्यकार वृत्ति को हटा करके ब्रह्माकार वृत्ति कर बन गई तो आत्मा की उपलब्धि हो गई शरीरस्तु तो का अर्थ करते हैं शरीरसु मान शरीरों में आत्म न उपलब्धिर्भवती शरीर में आत्मा की उपलब्धि होती है शरीरों में इसलिए इति शरीर इति उच्च शरीरस्त पद के द्वारा यह कहा जाता है शरीर में स्थित है बोला उपलब्धि के स्थान होने से शरीरस्थ बोलती है जैसे घर में रहने वाले को गृहस्थ बोलते हैं इस प्रकार शरीरस्त शरीर में रहने वाले को शरीरस्थ कहा जाता है उपलब्धि के स्थान होने के कारण से शरीर बोला ये तो व्यापक है शरीर में स्थित नहीं माना जाता निर्भय है आश्रित ही शरीरस्थ बोलने से आश्रित लगता है शरीर आश्रय है आत्मा आश्रित हो गया लगता है आधार आधे भाव दिखता है कि ऐसा नहीं है उपलब्धि को लेकर के कहा उपलब्धि है। तथा न करोती शरीर में स्थित होने पर भी नहीं करता है शरीर के कर्तृत्व तो आत्मा में नहीं आता क्यों अनादित्व तो आत। अनादि है निर्गुण है यही है तो वह कर्तृत्व तो आ रहा है सवय पदार्थ में तो शरीर में उसमें आत्मा में नहीं आता रहा निर्भय है ऐसा अभी न करो शरीर में स्थित होता हुआ भी आत्मा कुछ करता नहीं है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आत्मा में नहीं है ये गाना है तद अकरारे बात कर... कोई कार्य न करने के कारण तद फल है ना जो तो नहीं लेते जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व तो भी नहीं उसका फल भोक्तृत्व तो भी नहीं आत्मा में कुछ करता आत्मा तब तो भोक्तृत्व बनता भोक्ता बनता करता नहीं तो भोगता कहां से बनेगा तो योगी करता ही मानी इसमें योग करता जो करता होगा शरीर करता होता है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो परिणाम शरीर रूप में आने पर कर्ता भोक्ता बनता है काम करने की शक्ति तभी आती है प्रकृति अवस्था में काम करने की शक्ति नहीं है इसमें ही मन स्वाद यो कर्ता जो कर्ता होगा कर्मफले फल लिपते थे वो कर्मफल के साथ में जुड़ जाता है भोक्ता बनता है जो करता बनता है वही भोक्ता बनता है कर्म का फल जो होगा भोक्ता फल भक्तृत्व है उसके द्वारा भोक्ता बनता है अतो न फल है ना लिप्यते फल के साथ भी इसके लिपाज करता ही नहीं आत्मा तो भोक्ता कैसे बनेगा जो करता होगा वो भोक्ता बनता है आत्मा करता नहीं सिद्ध हुआ तो भोक्ता भी नहीं आत्मा क पुनर्देहेश करोती लिप्यते प्रश्न होगा इन शरीरों में बैठ करके करने वाला और फल भोगने वाला कौन है फिर यदि आत्मा नहीं है भोगता आत्मा नहीं है तो फिर करता भोगता कौन है शरीर में ये प्रश्न उठता है कुनर्देह सु करोती लिप्य दे च हाँ। फिर ये शरीर में जो करने वाला भोगने वाला फल भोगने वाला कर्म करने वाला भोगने वाला कौन ये पूर्व का प्रश्न और भी आगे उसका प्रश्न है अभी यदि तावत अन्य परमात्मा देही करोती लिप्य यदि परमात्मा से भिन्न कोई जीव है देही है करने वाला और भोगने वाला माने कर्म करने वाला फल भोगने वाला परमात्मा से भिन्न है यदि माने देही माने जीव है यदि शरीर में यदि तावत अन्यो परमात्मा अन्य परमात्मा दे करोती लिप्य रेच यदि परमात्मा से भिन्न कोई अन्य है भिन्न है देही माने जीव है जो कर्ता भी है भोक्ता भी है यदि माना जाए शरीर में बैठ करके कर्ता बनता है पर शरीर में भोक्ता बनता है माना जाए तो तो, तो इधम अनुपन्नम भुगतम फिर पहले जो कहा वो गलत हो जाएगा क्या कहा था क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्या ईश्वर एकत्व क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकतम कहा था पहले आपने कहा क्षेत्रज्ञ हम चापी माँ विद्युष्लोक में कहा हुआ है क्षेत्रज्ञ मही हूं हमारे जीव रूप से जुमान आ जाए मई कहा हुआ है उसके साथ विरोध होगा वह या बताए यहाँ पर परमात्मा से भिन्द यदि अन्य जीव है कोई कर, कर, कर, कर, करता भोगता तो विरोध होगा उस वाक्य के साथ क्षेत्रगम चा विम विद्धि का विरोध होगा यदि परमात्मा से भिन्न कोई है तो अब परमात्मा को आपने कह दिया कर्ता भोक्ता नहीं बनता बोल दिया देहा के जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आत्मा में नहीं जाता बोल दिया तो फिर कौन है कर्ता भोक्ता तो प्रश्न है अच्छा नाश्त ईश्वर अनुरोध ही है नहीं ईश्वर से भिन्न कोई जीवात बने क्यों क्षेत्रगम चा विमान श्लोक में ऐके बताया हुआ है परमात्मा से भिन्न जीव है नहीं यदि ऐसा माना जाए पूर्व पक्ष बोल रहे आपने वाक्य में अथवा अथवा नाश्ते ईश्वर अन्य देश्वर से अन्य कोई देही नहीं है जीवात्मा नहीं है कहा करो ती लिप्य थे में बोलना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा कौन करता है कौन भोगता है फिर कौन है स्थिति होगी कौन माने जाए करता करता भोगता फिर कौन है यदि परमात्मा करता भोगता नहीं है परमात्मा यदि अब्यय बोल दिया आपने अविनाशी है परमात्मा कर्ता भोगता नहीं है क्यों निर्गुण है और अनादि है इसलिए कर्ता भोगता नहीं होता बोल दिया तो फिर परमात्मा कर्ता भोगता नहीं बनता जीव भी नहीं बन पाया क्यों क्षेत्र के हम चापी मामविद्धि का विरोध हो रहा है जीव भिन्न होता तो कर्ता भोगता मान अभिन्न बताया परमात्मा से फिर कौन है कर्ता भोगता यहां इत्यादि ये जो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा अथवा अथवा नास्ती ईश्वर और अनुदेही यदि ईश्वर से भिन्न कोई जीवात्मा है ही नहीं मान लिया जाए क्यों क्षेत्र के आधार पर माना जाए परमात्मा से भिन्न कोई देही आई जीवात्मा नहीं है कह करो यम कौन करता है कौन भोक्ता है मानना पड़ेगा करता भोक्ता तो माना गया है कौन है वो कर्ता भोक्ता परोवा नास्ती थी अथवा परमात्मा नहीं है कहना जीवी है कर्ता भोक्ता परमात्मा नहीं है बोलना पड़ेगा तो इसलिए ये मत ये सिद्धांत ठीक नहीं है अद्वैत बात ठीक नहीं है क्या कहा जाए सर्वथा दुर्विज्यम दुर्भाच्यम चगवत प्रोक्तम औपनिषदम दर्शनम ये भगवान ने कहा जो उपनिषद संबंधी दर्शन है क्षेत्रग्रम से आत्मान विद्धि कहा हुआ है यहां उपनिषदों की बात बोला यहां किसी प्रकार से करता दुर्विज्ञ तो जानना मुश्किल है बात कर्ता भोक्ता भी माना जा रहा है और कर्ता भोक्ता नहीं बन रहा है सर्वथा भी हर प्रकार से सर्वथा दुर्विज्ञ इसका जानना संभव नहीं है कौन कर्ता बनेगा कौन भोक्ता बनेगा कर्ता भोक्ता तो प्रसिद्ध है कौन है वो न परमात्मा सिद्ध हो रहा है अनादि है हाँ निर्गुण है वो कर्ता भोक्ता बनता नहीं पहले बोल दिया और जीव भी नहीं पाता क्षेत्र के बिद्धि का विरोध हो जाएगा यदि जीव कर्ता भोक्ता मानेगा तो एक, एक माना हुआ है परमात्मा कर्ता भोक्ता नहीं है जीव भी नहीं है एक ही है वो वेदांत सिद्धांत में तो इस कौन होगा फिर कर्ता भोक्ता जो प्रसिद्ध है लोग में कर्ता भोक्ता सर्वथा दुर्विज्ञन दुर्वाच्य बोलना भी कठिन है समझना भी कठिन है ये भगवान का जो मत है सिद्धांत है क्षत्र कम चाक महाविद्धि आदि बातें है या भगवान ने कहा उपनिषद संबंधी बात सिद्धांत है ये तत्व तो यहां अनुकरण करके कहा हुआ है क्षत्र कम चाक महाविद्धि तो उपनिषद में होने वाले जो सिद्धांत है दुर्वाच्यम चाह भगवत प्रोक्तम भगवान ने आका क्षेत्रगम चापी मैं बिद्धि के द्वारा कहा हुआ है तो प्रवोक्तम औपनिषदर्शन उपनिषद संबंधित सिद्धांत को उपनिषद कहा जाता है तो उपनिषद संबंधी है शेष सूत्र प्रत्यय लगा हुआ है उपनिषदम दर्शन गया उपनिष्बी ज्ञान परित सांख्या आहत बब ने त्याग दिया है इसको किनको ने बड़े बड़े बुद्धिमानों ने सिद्धांतों को त्याग दिया है अपनाया नहीं ये हाँ, भगवान ने कहा हो जो उपनिषद संबंधित सिद्धांत है इसको त्याग दिया है कौन ने वैशेषिकों ने त्याग दिया जीवात्मा परमात्मा भिन्न है हाँ। कर्ता भोक्ता जीवात्मा होता है कर्म होना है उन्होंने ये सिद्धांत को छोड़ दिया उन्होंने केवल वैशेषिक नहीं सांख्यों ने भी त्याग दिया केवल भोगता बनता है कर्ता नहीं बोला हुआ उन्होंने क्या बोला है, है। हाँ, प्रकृति करता है प्रधान करता है केवल भोक्ता है ऐसा माना है तो और आरहत सा आरहत जैन जाएन, जैनों ने त्याग दिया है ये बात को सिद्धांत को बौद्धों ने भी त्याग दिया बुद्धिमान उन्हें सबने त्याग दिया इस सिद्धांत को अपनाया नहीं ये सिद्धांत ठीक नहीं है ये पूर्व आदि का कथन हुआ तब सिद्धांत बोलते हैं तत्र आयम परिहारो भगवता श्वे इस उत्तर भगवान ने स्वयं दिया है पंचम अध्याय देखना होगा इस उत्तर को स्वभावस्तु प्रवर्तते कहा है न कर्तृत्व न कर्माण लोकेश सृजती प्रभु किसी को कर्म कर्तृत्व भी फलभोक्तृत्व भी परमात्मा सृष्टि नहीं करते स्वभाव तो चल रहा है अभी जो कर्तृत्व भुक्तृत्व पहले कर्तृत्व भक्तृत्व संस्कार है उसका पहले कर रहा था उसके आधार पर कर्तृत्व भोक्तृत्व मानता है उसके पहले वाले के लिए पहले वाले कारण पर अनादिकाल से चल रहा है स्वभावस्तु प्रवर्तते कहा न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कर्मफल तीनों के तीनों परमात्मा सृष्टि तो नहीं करते कहा हुआ है पंचम अध्याय पढ़ के आए हम न कर्तृत्व तो न कर्माणी लोकस्य सृजी प्रभु कर्म कर्म को भी कर्तृत्व सृष्टि भी नहीं करते और यज्ञादि कर्म का भी परमात्मा सृष्टि नहीं करना यह भी नहीं और न कर्मफल से फल कर्मफल के साथ संयोगाने फल है भोक्तृत्व उसके उसके भी सृष्टि नहीं करते स्वभाव परिवर्तित है संस्कार बस, तो बस चल रहा है वर्तमान में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व मान करके बैठा है इसके पहले शरीर में वो ही कर रहा था उसके संस्कार है वो पहले वाले शरीर में पहले वाले शरीर का संस्कार है ना से चल रहा है अंध परंपरा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वास्तव में परमात्मा फिर नहीं करते कर्तव्य बनाया ही नहीं तो कहां से आत्मा में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आ सकता है पूर्व पक्षी ने जितने भी बोला वैदिक सिद्धांत ठीक नहीं कहा और कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो माना हुआ है और वैदिक सिद्धांत में कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध नहीं होता एक ही परमात्मा है और कोई है ही नहीं यदि परमात्मा से भिन्न जीव हो तो क्षेत्रगम चाभिमा का विरोध हो जाएगा फिर विरोध करेंगे तो परमात्मा का भी कर्ता भोक्ता मानना यह भी ठीक नहीं है और व्यय बोला हुआ है निर्गुण कहा हुआ है इसलिए वैदिक सिद्धांत तो ठीक नहीं है इसलिए तो वैशेषिकों ने त्याग दिया सांख्य ने त्याग दिया जैनियों ने त्याग दिया बौद्धों ने त्याग दिया अन्य सिद्धांत तो बना लिया इन्होंने ये कहा तो सिद्धांत कहते हैं तथा जम परिहार भगवता शिवनिगुक्त उसमें उस विषय में, उस में जो इसका उत्तर है भगवान अपने स्वय में उगता स्वयं भगवान ने कहा हुआ पंचम अध्याय में स्वभाव वस्तु तो प्रवर्तित कहा स्वभाव सही है प्रवृत्ति होती रहती तो भोक्तृत्व आदि मान्यता है बनी हुई है केवल वर्तमान में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आया पूर्व संस्कार से पहले शरीर में भी कर्तृत्व तो भोक्तृत्व मानता था उसके उसमें उसके पहले वाले संस्कार चल रहा से कहा अविद्या मात्र स्वभाव ही करो तिल अज्ञान मात्र स्वभाव में बैठा हुआ है जो अज्ञान है वही करते तो कर्तृत्व तो अपने मानता है आ, अपने को अज्ञान से भिन्न नहीं कर सका शरीर आदि से भिन्न नहीं कर सका वही व्यक्ति मानता है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो। कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि शरीर का धर्म है भोक्तृत्व तो बुद्धि में है कर्तृत्व तो शरीर आदि में है किंतु सफल तो अपने को मानता है मैं करता हूं मैं भोक्ता हूं मानता है अविद्या मात्र स्वभाव जिसके अविद्या मात्र स्वभाव है अज्ञान में ही हुआ है आत्माना आत्मा अनात्मा विवेक नहीं कर पाया ऐसे जो व्यक्ति होगा उसे करोती इति व्यवहार होती वही करता है वही फल फलभता बनता है यह व्यवहार चलता रहता है यह जो ज्ञान में पड़ा हुआ है अपने को शरीर से पृथक नहीं कर पाया वही व्यक्ति ने कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अनाधिकाल से चल रहा है वही व्यक्ति ही करोती लिप्यते व्यवहार हो व्यवहार होता है व्यवहार चलाने के लिए कोई आपत्ति नहीं अब के कर्तृत्व तो होते हुए पहले वाले संस्कार और पहले वाले का उसके पहले वाला संस्कार कब से सनसंबद नहीं है अनादि है चल रहा है ये स्थिति है न तो परमार्थ एक परमात्मा ने तद अस्थि कहा वास्तव में देखा जाए जो एक जो एक आत्मा है क्षेत्र क्रम चाप के द्वारा यहाँ समझा है तत्व तो आदि महावाक्य है उन्हीं के आधार पर कहा उसमें एकस्मिन बने ने बने कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नास्ती न ना तद अस्त वही नहीं वास्तव में कोई कर्तृत्व है भोक्तृत्व ये तो संस्कार बस चल रहा है मूल मिलना मुश्किल है इसका अनाधिकाल से चल रहा है चल रहा है चल रहा है बस यही है अच्छा अतः परमार्थ तो सांघ्य दर्शन है ये जो परमार्थ ज्ञान दर्शन है वैदिक सिद्धांत है ये सांख्य दर्शन में ज्ञान सिद्धांत इसमें स्थितानाम ज्ञान निष्ठानाम इसमें रहने ज्ञान में रहने वाले जो ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति होंगे हम परमाश्माव में, में बैठे होंगे क्षेत्र माम के मामवृद्धि के आधार पर बैठे होंगे उनका ज्ञान निष्ठानाम परमहंस परिव्राजका नाम तो परमहंस परिव्राजक हैं परमहंसक समान हमारे कैसे हैं कैसे हंस होता है दूध पानी का अलग करके रखता है उसके गले में कोई ऐसी शक्ति है वो करता हो जाता हुआ या करना पड़ेगा जैसे उसके दूध पानी का अलग करने की शक्ति वैसे यहां भी इस मैंने ज्ञान और अज्ञान का कार्य को अलग करना होगा आत्मा आत्मा को पृथक करना होगा इनको सांख्य बोला जाता है परमहंस कहा जाता है इनको परिप्राज का नाम माने परिप्राज संन्यासी हैं जो कर्म त्यागी हैं तिरस्कृत अविद्या व्यवहार आम जितने तो आदि व्यवहार किसके थे अविद्या के थे अविद्या काल में उन्हें अज्ञान काल में थे उन्होंने तिरस्कार दिया छोड़ दिया उसका त्याग दिया है आत्मभाव में बैठे हैं जिनका जो लोग आत्मभाव में हैं जो तिरस्कार कर दिया है अविद्या तिरस्कार किया गया अविद्या व्यवहार अविद्या के द्वारा होने वाला जो अज्ञान से होने वाला व्यवहार जो तो कर्तृत्व भुक्तृत्व त्या, उन्होंने त्याग दिया जिन्होंने कर्माधिकारों नाश्ति उनके लिए कर्म का अधिकार है ही नहीं कर्म का अधिकार नहीं तो कर्तृत्व कहां से आएगा कर्तृत्व भोक्तृत्व कहां से आएगा उनको नहीं आ जो ज्ञान निष्ठा बैठे हैं सन्यासी हैं कर्म त्यागी हैं अविद्या का व्यवहार को तीनों तिरस्कार कर दिया अविद्या काल में होने वाले जितने अज्ञान काल में होने वाले व्यवहार है उसको छोड़ दिया जिन्होंने उनमें कर्माधिकारो नास्ती कर्म का अधिकार है ही नहीं उन व्यक्तियों में तत्र, तत्र, तत्र यह बात जो है ना ये इस प्रकार उन उन स्थानों में हमने पहले भी दिखाया भाष्यकार बोलते हैं पहले भी दिखाया भगवता तत्र तशिता भगवान ने श्री कृष्ण ने तत्र तो उन स्थानों को दिखाया है जो ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए हैं कर्म को त्याग दिया है अविद्या के द्वारा वहां ने व्यवहार को त्याग दिया है उन्होंने वहां कर्म होना संभव नहीं है तो कर्म होना संभव नहीं है, तो कर्तृत्व कहां से भोक्तृत्व तो कहां से आएगा नहीं आ सकता वहां ये तो अज्ञान में बैठा हुआ जो व्यक्ति है मैंने अज्ञान जल्द शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा है जब तक तब तक कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो भाजता है रहता है वास्तव में चिंता नहीं होता कर्तृत्व तो भोक्तृत्व वास्तव शरीर में तो भी चिंता नहीं है यदि आत्मा का संबंध नहीं मिले तो शरीर में भी कर्ता भोगता बनना संभव नहीं है कह भी नहीं है वास्तव में कल्पना तो मात्रा है अज्ञान काल में अपने को मान्यता देता है पूर्व पूर्व संस्कार के आधार पर बांध रहा है वर्तमान में जो कर्ता भोक्ता कहने के लिए पहले वाला संस्कार पहले दिन का संस्कार है पहले जन्म का संस्कार है पहले जन्म वाले उसके पहले वाले जन्म का संस्कार उसके आधार पर चल है जैसे कोई बोलते इस वृक्ष में भूत है बोल दिया किसी ने बोला आपने देखा नहीं उन्होंने कहा उनके पास गया आपने देखा नहीं उन्होंने कहा एक एक आगे आगे बढ़ता रहता है मूल नहीं मिलेगा किसने कहा किंतु व्यवहार चल रहा है यह बहुत रहता है मान्यता के ऊपर आधार हो गया गलत हो चाहे सही हो दो तीन सीढ़ी चलाने में मुश्किल है दो तीन सीढ़ी तक हो गया तो पक्का हो जाता हो दो तीन स्टेप चलाना पड़ता पास ने कहा हाँ दूसरे बोला हाँ तीसरे हो गया पक्का हो गया ऐसे चलता है स्थिति है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि विभाग उसमें नहीं है आत्मा में नहीं है कैसे तो किया था अनादित्यवाद तुआद निर्गुणत्वाद परमात्मा शरीरअस्तु भी कौन थे ना करो तीन पे से कहा टीका में कहते हैं अनादित्व में वो सात आत्मा में जो अनादित्वाद बोला है ना अनादित्व को पहले सिद्ध करते हैं माने आदि जिसका हो आदि कार्य आदि माने कारण कारण जिसका हो आदि कहेंगे उसको कारण वाला बताओ जिसके आदि नहीं है कारण नहीं है उसको अनादि कहा गया माने आत्मा के उत्पादक कोई कारण नहीं है इसलिए अनादि कहा गया को। तो आत्मा को तथापि कित आत्मा अनादि सिद्ध हो गया कारण नहीं है फिर भी क्या हुआ? तो आगे तो सिद्ध हुआ शाह कहा कार्यत्व कृत व्यभाव व्यवसाय फिर कार्यत्व तो के द्वारा होने वाले व्यय जो कार्य होता है नाश होता है यह अनादि है यह कार्य नहीं है इसके आदि नहीं है अनादि है ये इसका कारण होने से कार्य कोटी भी नहीं आया तो कार्य के द्वारा होने वाला जो व्यय था नाश्ता जो कार्य होता, होता है नाश होता है घट आदि को तो देखा गया कार्य होते नाश होते हैं वही सिद्ध होता अनादि बोलने से क्या सिद्ध हुआ कार्यत्व के द्वारा आने वाला जो विनाशता उसका अभाव हो जाएगा अनादिव यही यदि इत्यादि कार्य यद्य आदिपत जो कारण वाला होगा जो पदार्थ जो कार्य होगा कारण वाला जो होगा कार्य स्वेद आत्मा न देती अपने रूप से नष्ट हो, हो जाता है वो अपने स्वरूप नाश होता है जैसे घट कार्य है कारण वाला है वो स्वरूप नाश हो जाता है ठीक आयम तो अनादित्वा बोला था भाषा आत्मा तो अनादि है आयम आत्मा अनादित्वात अनादि निर्भय निर्भय व्यय क्यों कारण वाला सा अवय होता है अवैव जोड़ करके ये वस्तु उत्पन्न होता है निर्भय होने से न ब्यती तो इसलिए आत्मा का व्यय नहीं होता निर्भय होने के कारण कारण वाला होता है सावय होता है नाश होता ये कारण वाला नहीं है तथा है, तथा गुणापकर्षकर्ष द्वारको दे फिर भी गुण के नाश से नाश भी होता है कार्य का ऐसा देखा है तो गुण के नाश के द्वारा तो नाश होगा कार्य नहीं बना तो गुण के नाश से नाश हो जाएगा फिर तथा करके वाचा निर्गुण गुण भी नहीं है इसमें तो गुण के नाश से भी नाश नहीं हो सकता निर्गुण तो सगुणों ही गुणवियात बेटी जो सगुण पदार्थ होगा गुण के नाश से नाश माना जाता है जैसे एक कपड़े में एक धागा निकाल दिया तो वो कपड़ा नहीं था पैलू वाला कपड़ा नहीं मानते हैं वो नष्ट हो गया इस स्थिति है तो इसी प्रकार गुण नाश के द्वारा भी नाश माना एक अंक से चला गया उसका तो नाश माना जाता है तो ये यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि निर्गुण गुण है ही नहीं क्या गुण के नाश होने से नाश होना यहाँ है ही नहीं उसके पास गुण ठीक है स्वभाव तो वैश्य अब प्रश्न होगा निर्वैव होने से अवैध द्वारक नाश नहीं हो पाया अवैध के नाश के नाश नहीं सका और निर्गुण होने से गुण के नाश से भी नाश नहीं सका गुण नाश भी नहीं हुआ स्वभाव शुबा, तो व्यय से तो अपना नाश हो जाएगा फिर न तो अवयनाश के द्वारा न नाश के द्वारा स्वतः होगा इसका तो कहा परमात्मा है नाश कहां से होगा परमात्मा है परमात्मा अयम अव्यय कहा अयम अव्ययो कहा अव्यय माने नाश्यो व्ययो यश्य नाश्यो व्ययो विद्यते अव्यय जिसका व्यय होता ही नहीं परमात्मा है टीका में कहना है परमात्म स्वतः परमात्मा में स्वतनाश भी नरतनाशी नुसरा भी नाश नहीं है स्वतनाश भी नहीं है नरे गुणादिक नाश से न परतनाश अवय द्वारा नाश होने से नोना परत नश हो गया स्वरूपतनाश भी नहीं है न ना तो परतनाश है स्वतनाश है परमात्मा में इस वह यत इत्यादि हैत इसलिए उपलब्धि तथापि न करो थी शरी रस्ता। शरी रस्ता आत्मा भी उपलब्धि होती है वहां तो हो, करता नहीं है आत्मा शरीर में न तो फिर भी नहीं करता और तद अगराधे वह कर्ता नहीं है इसलिए तत्फल न संलिप्त देगा उसके फल के द्वारा भी भोक्तृत्व तो भी नहीं आएगा कर्तृत्व तो में भोक्तृत्व तो कहा आएगा नहीं आ सकता ठीक टीका में कहेगा सर्वगत आत्मा व्यापक है अच्छा स्वयं महिमा प्रतिष्ठा से कथम शरीर आत्मा के द्वारा कहा स्वहि अमेनिगा इत्यादि कहा है वो कैसी महिमा मैंने नहीं आता महिमा में स्थित है वो अन्यत्र कहीं भी आ फिर उसने शरीर कैसे बोल दिया अपनी महिमा है वो ऐसा कहा है तो फिर यहाँ अपने शरीर में कैसे हो प्रश्न उठा कहा शरीर उपलब्धि भागवती यार शरीर में रहने के पहले नहीं कहा शरीर में उसकी उपलब्धि होती है क्यों वृत्ति यहीं पर नहीं है ब्रह्मास में वृत्ति उपलब्धि होने से शरीरअस्त बोल दिया गया गौण है क्योंकि तो परिपूर्ण है व्यापक है कहा शरीर में स्थिति थोड़ी हो तो शरीर में उपलब्धि होने के कहा मैं शरीरअस्त बोल दिया ये कहा सर्वगतव न सर्वात्म न व्यापक है वो और सर्वरूप है व्यापक है सर्वगत है उसके अभाव कहीं भी नहीं है और सर्वात्मरूप है सर, सबके आत्मस्वरूप होने से देहादो स्थितों भी देहा होते हुए भी स्वतो देहादी आत्मावा न करो दिखा स्वत अथवा देहादी रूप से भी नहीं करता स्वतः भी नहीं करता आत्मा कुटस्थत्व निर्लप है निर्विशेष है करता नहीं आदेश कूटस्थ दे से कल्पित्व देहादि पदार्थ है ही नहीं कल्पित है परिणाम नहीं है तो वो कुटस्थ है निर्लय असंग है पर है और देहादि है ही नहीं कल्पित है कहा करता बहुत बन सकता का नहीं बन सकता कर्तृत्वादिभावे भी भोक्तृत्व सब कर्तृत्व न हो भले ही भोक्ता तो बने आत्मा जैसे सांख्यो ने माना हुआ है आत्मा को कर्ता तो नहीं मानते भोक्ता मानते नहीं आई बोले तो कर्ता भोक्ता दोनों माना हुआ है वैशेषिकों तो ने तो सांख्य कहते नहीं करने वाले तो प्रधान है आत्मा नहीं है केवल तो भोक्ता ही है ऐसा माना हुआ है ऐसा माना जाए कहते नहीं तब अगर राजा तो करता ही नहीं बन पाए तो भोक्ता कैसे बनेगा कर्तित्व तो ही न जा पाए तो भोक्तृत्व तो कैसे आएगा तद अकड़वा देगा इत्यादि का तद अकड़वा देगा तद फलेगा न लेके दे उसके फल के द्वारा व्यापार मान्य होता भोक्ता भी नहीं मानेगा ठीक तो है कर्तृत्व हो गया तभी वो पा रहे वो जी भोक्तृत्व तो भी नहीं होगा उसे को दिखाते हैं यो ही इत्यादि बोलते हैं भाष्य भाई कहा यो ही करता जो करता होगा ना वही उसके फल में भोगता बनता है यही है। यो ही करता ये बने स्मार यो करता सकर्म फल कर्म फल के साथ जुड़ जाता है लिपाइमान होता है अयम तू अकर्ता या आत्मा तो अकर्ता है करता नहीं है अतः न फल इसलिए फल के द्वारा भी लिपाही पान नहीं होता भोक्तृत्व फल है उसका लिपाही होता ठीक हम आ गया परस कर्तृत्व अभाव है परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का दोनों अभाव सिद्ध कर दिया परस्य परमात्मा में कर्तृत्व अभाव है कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव मान्य पर कश्य तदिष्ट फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व कश्य स्तम किसको इष्टा है वो क्या आत्मा परमात्मा में नहीं है तो कौन करता भोक्ता है ये प्रश्न उठेगा कश्य तदिष्ट तद कर्तृत्व भोक्तृत्वादी किस को इष्टा है ये पृछति पूर्वादि पूछता है क्नर इत्यादि सब पूछा है कहा पुनर्देह जो करो थे लिपित है फिर परमात्मा कर्ता भोगता नहीं है शरीर पर स्थित होने पर भी फिर कौन है कर्ता भोगता है शरीरों में प्रश्न है यदि तावत अन्य परमात्मा को देही करो थी यदि ये माना जाए कि परमात्मा से भिन्न देने जीवात्मा है या एक और वो कर्ता भोगता है यदि माना जाए फिर क्षेत्र ज्ञापन विधि का विरोध होगा यदि तावत तब तक परमात्मा तो करता भोगता नहीं है क्यों शरीर अस्तु भी कौन थे न करोते न बोल दिया उसके लिए तो जीवात्मा है उससे भिन्न है यदि माना जाए अन्य अन्य परमात्मा देही परमात्मा से जो भिन्न देही है जीवात्मा है करो थी लिप्यते करता भी भोग फल भोगता भी हो, माना जाए तथा इधम अनुपन्दम फिर पहले जो कहा वो गलत हो गया कौन क्षेत्र जम चम क्षेत्र सुभाग कहा हुआ है क्षेत्र जम मेरा ही स्वरूप है बोला मेरे से भिन्न नहीं है कहा हुआ है और यहाँ भेद कर देंगे यदि परमात्मा से भिन्न जीव कर्ता भोक्ता मानेंगे उस श्लोक का विरोध होगा इत्यादि विरोध है अर्थात नास्तिक ईश्वर अनुदेही ईश्वर से भिन्न यदि उस श्लोक को लेकर के मानेंगे ईश्वर से भिन्न कोई जीवात्मा है ही नहीं क्षेत्र के मुझा वहां विद्धि बोला हुआ है नास्ती ईश्वर अनुदेही क यदि परमात्मा से भिन्न यदि जीवात्मा नहीं था कौन करता है कौन भोगता है कर्ता भोगता कौन बनता है एक प्रश्न उठ रहा है कह करो थी क ले थे ये कौन करता है कौन ले पाए कौन होता है फल से बात बातचीत बोलना पड़ेगा आपको क्यों कर्ता भूत प्रसिद्ध है लोग में अब प्रसिद्ध नहीं है सिद्ध करना पड़ेगा कौन है फिर परमात्मा से भिन्न जीव नहीं है तो परमात्मा कर्ता बोलता नहीं उसे अभिनवने से पर जीव भी कर्ता भूगता नहीं फिर कौन है यह कर्ता है जो प्रसिद्ध है लोक में परोभा अथवा परमात्मा नहीं है जीव है कर्ता वही बनेगा ये भी नहीं कह सकते क्यों क्षेत्र कम के आत्मा भी तो परमात्मा को उल्लेख किया है परमात्मा ने ये भी नहीं कर सकते फिर कर्ता भोक्ता कौन परमात्मा पढ़ नहीं सका परमात्मा से अभिनव से जीव भी नहीं पकाया पर परमात्मा नहीं है इसे भी नहीं कह सकते फिर कर्ता भोक्ता कौन है ये प्रश्न है इसलिए सर्वधा इत्यादि सबसे कहा पूर्वाधि ने कम रह <laughs> परस्माद अन्य से कश्य कश्यचित से कर्तृत्व आदि इसी आशंका अनुभव अनुरोध है सिद्धांत से शंका कर दी जाए भाई बात है परमात्मा से भिन्न कोई जीव है कर्ता कर्ता भोक्ता जीव बनता है कोई शंका उठाई जाए परस्माद अन्य परमात्मा से, से भिन्न है जो कर्ता भोक्ता बनने वाला है कश्यचि जीव कोई एक जीव है इस शरीर में कर्तृत्वादी कर्तृत्वादी जीव में है परमात्मा से भिन्न जीव में है ये शंका सिद्धांत है यदि ऐसे शंका पूर्वादि वो ऊपर करे सिद्धांति तो कहते हैं पूर्वादि बोलता यदि इत्यादि शब्द कहा था यदि तावत अन्य परमात्मा को ही करो तीपते परमात्मा से भिन्न कोई देही है जीवात्मा है कर्ता भोक्ता तो क्या होगा फिर क्षेत्रग्रम त्यात्मा के विरोध होगा बोला ठीक में कहना है तस्वीन पक्षे परमात्मा से भिन्न जीव कर्ता भोक्ता इस पक्ष में ये पक्ष रखा जाए तो क्या होगा प्रकर्म भिन्न भंगम से आप तो पूर्व उपक्रम का विरोध आ जाएगा उपक्रम कहा था क्या क्षेत्रग्रम त्यागमती आरंभ में ऐसे बोल क्या है अब यहां कोई परमात्मा से भिन्न जीव है कहा ना तो गलत होगा ना वहां अभेद बताए या भेद बता दूष पूर्वादिष दूषित करता इस गो गो गो गो गो गो गो गो। है इस मत को सिद्धांत भोग कहा तथा तथा इधम अनुपन्नम यदि जीव भिन्न है परमात्मा से जो करता भोगता जीव भिन्न है तो फिर यह सिद्ध नहीं होगा भगवान ने जो कहा था क्षत्रगम चाल विधि ये कहा ठीक है ईश्वर अतिरिक्त अनंगी जीव अनंगीकारा भगवान ने ईश्वर से भिन्न जीव स्वीकार किया ही नहीं क्षेत्र में अभेद सिद्ध किया है ईश्वर अतिरिक्त जीव अनकारात् न उपक्रम विरोध अस्थित संकत है ईश्वर से अभिन्न जीव भिन्न जीव का स्वीकार नहीं किया है इसलिए पूर्व के उपक्रम का मान आरंभ का विरोध नहीं है सिद्धांत के द्वारा शंका उठा दी जाए अथ इत्यादि अथा नास्ती इत्य ईश्वर उस श्लोक को लगाने के लिए सिद्धांत ऐसा बोले ईश्वर से भिन्न जीवात्मा नहीं है ऐसा बोला जाए तो फिर क करोती लिप्यतेम ये बोलना पड़ेगा आपको करतृत्व तो भोक्तृत्व तो प्रसिद्ध है कौन करता है कौन भोगता है फिर परोबार अथवा परमात्मा नहीं है जीवी जीव है करता भुगता बनता मानना पड़ेगा आपको यह पूर्वाजी का कहना है ठीक है कहा तरी प्रतीत कर्तवादि अधिकरण वक्तव्य मिति पूर्वादि यहा फिर जो प्रतीत है कर्तृत्वादि का अधिकरण तो बांधना पड़ेगा ना कर्तृत्व कहां है यदि परमात्मा से भिन्न जीव नहीं है परमात्मा ही है और परमात्मा कर्ता भोक्ता बनता नहीं है फिर जो प्रतीत हो रहा है कर्तृत्व भुगत इसका अधिकरण कौन है कहा कर्तृत्व भोक्तृत्व है कहना पड़ेगा आपको यह पूर्वादि का कहना यही है तरी तब तो प्रतीत कर्तृत्व प्रतीत है प्रसिद्ध है कर्तृत्व भोक्तृत्व लोक में उसका अधिक्रमण वाच्यम कहा है कर्तृत्व से तो तो आधार क्या है अधिक्रमण क्या है यह बोलना होगा यदि पूर्ववादी अर्ववादी पूर का था कह इत्यादि सबसे कहा कह पर कह लिखे थे वाच्यम फिर परमात्मा से भिन्न जीव नहीं है जीव करते कर्ता भुगता बन नहीं पाया परमात्मा कर्ता भुगता नहीं है तो फिर कौन होगा कर्ता भुगता बोलना पड़ेगा आपको परोबादास्ती अथवा परमात्मा नहीं है बोलो जीव को कर्ता भुक्ता बनाने के लिए भी शास्त्र विरुद्ध होगा ये सब बात तो सिद्धांत पर से भी कर्तृत्वादात आधारत्वाद न वर्तव्य आशंका भाई परमात्मा ही कर्ता भोक्ता का आश्रय हो जाएगा कर्ता भोक्ता परमात्मा ही माना जाए एक देशी सिद्धांति एक देश शंका कर दे सिद्धांति तो नहीं बोलता एकदेश शंका करे परमात्मा ही करता भोगता है माना जाए तो पूर्वाजी बोलता है परोवा नास्ती बातच्य नास्ती परमात्मा नहीं यह नहीं कह सकते परमात्मा कर्ता भोक्ता नहीं यह मानना पड़ेगा का कहा नई कर्तृत्वादिभागते परस अस्पताधि पर ईश्वरत्व तो ये है परमात्मा यदि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो को सेवन करता हो कर्ता भोक्ता बनता तो हमारे समान हो गया फिर ईश्वरत्व तो नहीं आएगा उसमें क्या नहीं आएगा जैसे हम अनिश्वर है ईश्वर नहीं है उस पर हो जाएगा परमात्मा को यदि करता भोक्ता माने के कर्ता भोक्ता है प्रसिद्ध है तो उसी प्रकार अनिश्वर आ जाएगा इस दिन परमात्मा को करता भोक्ता माने पर वह भी नहीं सकता जीव को भी नहीं मान सकते जीव परमात्मा को एकत्व मानना है इस मत में वेदांत में परमात्मा करता नहीं तो भोगता नहीं तो जीव भी करता भोगता नहीं और परमात्मा से भिन्न जीव भी नहीं है आपके मत में कौन बनेगा कर्ता भोगता तो इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं यह वैदिक सिद्धांत है ये कहना का परस से अन्य सेवा कर्तृत्व पर दूसरे में भी नहीं है परमात्मा में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं है अन्य में भी नहीं सिद्ध हुआ जीव में भी सिद्ध नहीं हुआ परमात्मा में सिद्ध नहीं हुआ तो परस से अन्य से बात है परमात्मा चाहे अन्य में जीव दोनों में कर्तृत्व आदि कर्तृत्वाद अभिशिष्ट है कर्तृत्व आदि में समानता आ गई दोनों में होना रहा है तो शरीर स्थिति श्रुति मूल अभी ज्ञातम भक्तुम च असक्यवाद यदि श्रुतिमूलक है बात तो ठीक है पर बात तो अभी करता भूगता नहीं होता है जीव भी नहीं होता वास्तव तो में यह है बात तो यही है परमात्मा से तो अभी नहीं जो कहां से करता भूगता बनेगा तो श्रुतिमूलम होने वाले श्रुतिमूल का यह बात यह ही बात यद्यपि वेद में भीत है फिर भी ज्ञातुम वक्तुम चाहे जानना भी मुश्किल है बोलना भी मुश्किल है बात दोनों मुश्किल है परमात्मा में कर्तृत्व तो नहीं अन्य में भी नहीं कहना खाली कहानी से थोड़ी वैसे नहीं कर सकते जानना भी मुश्किल है समझना भी मुश्किल है बोलना भी मुश्किल है असा अच्छा। कर तो त्याज्य में वे वैदिक सिद्धांत तो त्याग देना चाहिए इसलिए तो हमारे बुद्धिमानों ने दूसरा दूसरा सिद्धांत तो अपना लिया कौन वैसे ऐसे आदि ने ईश्वर जीव का भेद माना हुआ सब है सब द्वैतवादी हैं सारे अद्वैतवादी नहीं द्वैतवाद का स्वीकार कर दिया अद्वैतवाद ठीक नहीं है ये कहना है परिवारिका त्याज्य परीक्षा का सम्मत है परीक्षकों के बैशेषकों परीक्षक लोग हैं वो लोग जैन है बौद्ध है सब बुद्धिमान है, है ये लोग परीक्षक है परीक्षा करके त्याग किया उन्होंने सिद्धांत को वैदिक सिद्धांत को ये कहा का सर्वथा भी कहा था का सर्वथा दुर्विज्ञाच्यम जानना भी मुश्किल है बोलना भी मुश्किल है वैदिक सिद्धांत करते भोक्तृत्व सिद्ध है कैसे सिद्ध तो हो पाया वैदिक पत्र इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध करने के लिए अन्यों ने क्या किया जीव मान लिया को स्वीकार कर दिया ये कहना है भगवत में दर्शन भगवान ने कहा जो उपनिषद संबंधी सिद्धांत है या क्षेत्रग्रम त्यागमाम से द्वारा कहा गया जो है सिद्धांत है परिचय तम त्याग दिया जिन्होंने वैशेषिक आरहत बहुत वैशेषिकों ने त्याग दिया सांख्यों ने त्याग दिया आरहत बने होते हैं जैन उन्होंने त्याग दिया बौद्धों ने त्याग दिया सभी ने त्याग दिया ठीक में कहा है परस्य वस्तु तो अकर्तुर अभोक्तु अविद्या, तड़ आरोपात आदि हम भगवान हृदान्ति बोलते भाई परमात्मा बात में कर्ता भी नहीं भोगता भी नहीं है अज्ञान के द्वारा आरोपित तो होता है परमात्मा में ही करता भोगता माना जाता है अज्ञान के कारण परमात्मा से अन्य कोई जीव तो है नहीं तत्वी के द्वारा सिद्ध है यहां क्षेत्र के विजय परमात्मा ही अज्ञान जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं है तब तक अविद्या के द्वारा आरोपित कर्तृत्व तो भोक्तृत्व है आरोपित वास्तविक नहीं ये कहना है, है। परस्य मानी परमात्मा न वस्तुत्वुर तो कर, अभोक्तु परमात्मा वास्तव में अकर्ता है अभोक्ता है कर्ता भी है भोक्ता भी नहीं अविद्या तक आरोपात अविद्या के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप रखा है अज्ञान के अपना स्वरूप का अज्ञान के कारण शरीर आदि के धर्मों का आरोप कर दिया आरोपा आर्यवत भगवान के मत को स्वीकार करना चाहिए सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए वैदिक सिद्धांत को आरयम एवं भगवान मत भगवान के जो सिद्धांत है उसको ग्रहण करना ही चाहिए क्यों आरोपित आरोप है कर्तृत्व तो वास्तव कर तो है ही रहे किसी परिहद के खंडन करते पूर्वादि के मत का तत्र परिहारो इत्यादि कहा तत्र अच्छा, अयम परिहारो भगवत स्वयं नहीं भगवता इसमें इसका उत्तर पूर्वादि ने जितने शब्दों से कहा था उसका परिहार भगवान ने अपने शब्दों के द्वारा ही कहा स्वभावस्तु परिवर्तित कहा न कर्तव न कर्माई लोग प्रभु प्रभु जो परमात्मा है लोगों के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व में सृष्टि नहीं करते न कर्तृत्व न सितृत्व न कर्म फल सुगम कर्म का फल मान भोक्तृत्व है नहीं। भी नहीं कर्तृत्व भी नहीं कर्मत्व भी नहीं फल भी नहीं तीनों सृष्टि नहीं करता परमाणु तीनों की रचना नहीं करते स्वभाव तो संस्कार संस्कार से चल रहा है वर्तमान में कर्तृत्व फलभ इसके पूर्व शरीर में जो कर रहा था उसके संस्कार से है उसके पहले वाले पहले वाले से अनाधिकाल से चल रहा है वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत् हैं अंध परंपरा है भोक्तृत्व बात जैसे अति होता है भूत रहता था सिद्ध नहीं हो सकता चलता रहे मान्यता बनी हुई है या इस पेड़ में भूत है डरता हाँ है आदमी सुनते ही मान्यता पूर्ण है सिद्ध नहीं हो सकता कर्तृत्व भुक्त ऐसा है तमे वो परिहार कर उसी जो उत्तर खंडन किया ना पूर्वादी के पद के सिद्धांत तो है भाष्यकार उसी को तो विस्तार कर दिया अविद्या आरोपित हम कहा वास्तव में कर्तृत्व तो भुक्तृत्व तो है ही नहीं अज्ञान के द्वारा आरोपित है आरोपितम इत्यादि बोला था अविद्या तद आरोपितम इत्यादि कहा था अविद्या के द्वारा आरोपित है इत्यादि ठीक है कहते हैं व्यवहारिक कर्तृत्व आदव स्टे पार्वारिक तब कहा उपरवादी बोलता है मैंने आपने व्यावहारिक कर्तृत्व आदि मान लिया ना व्यवहार दशा मैंने अज्ञान दशा में है अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है अज्ञान काल में व्यावहारिक कर्तृत्व मान लिया आपने तो पारमार्थिक क्यों नहीं माना जाए उसको वास्तविक क्यों नहीं माना जाए कि काल्पनिक क्यों मानते हो जब मान तो, तो लिया, लिया।, लिया तो कर्तृत्व आत्मा में मान लिया आपने अविधा के द्वारा आरोपित मान लिया मान लिया तो वास्तविक मानो उसको क्यों काल्पनिक मानना क्यों एक कर्तृत्व व्यवहारिक तो आपकी इष्टा है कर्तृत्व भक्तृत्वादी इष्ट व्यवहारिक रूप से परमार्थ में नहीं बोलते ना काल्पनिक बोलते हैं पारमार्थिक में क्यों नहीं ऐसे जब स्वीकार कर रहा ही है तो भोक्तृत्व परमार्थिक वास्तविक क्यों नहीं माना जाए तथा इसको ना हुआ है न तू परमात्मा ने तथा एक ही परमात्मा है अन्य कहीं है वहां पर कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि वास्तव में नहीं है हो ही तो है। बास्त तो तो नहीं सकता वास्तव कर्तृत्व आदि अभावे लिंगमे तू देते हैं वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं आत्मा में पारमार्थिक रूप से देखने पर नहीं है उसको अतः यमार्थ सांख्य दर्शन स्थित आराम ज्ञान निष्ठ आराम कहा इसी हेतु तो से कहते हैं कि इसमें रहने वाले जो ज्ञान होंगे जो अकर्तृत्व तो अपोक्तृत्व भाव में बैठे हुए हैं आत्मभाव में रहने वाले ज्ञान निष्ठ लोग ज्ञान में स्थिति वाले हैं परमहंस परिप्राज का देह और आत्मा का पृथक करने में परमहंसा केवल हमसे ही परम हंसा के समान है जो लोग ऐसे होकर बैठे हैं से अपने को पृथक करके बैठे हुए जो लोग जैसे क्षेर और नीर का विवेक करता है पृथक करता है हम सर उसी प्रकार ये भी आत्मा अनात्मा को पृथक करके बैठ हुए करक बैठे हुए हैं जो लोग परिभ से परिप्याजकार होगा सन्यासी होगा ऐसे सन्यासी कौन उन्हें कर्म त्यागी है लोकेश्वर लो दितेश्वर आदि से सब त्याग करके बैठे हैं अहिल अहिलवु के कर्म पारलघु कर्म कोई नहीं कर है तिरस्कृत अविद्या व्यवहार आऊंगा जिन्होंने तिरस्कार कर दिया अविद्या के जो अविद्या अविद्यालन जो व्यवहार थे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि शरीर में आत्मबुद्धि आदि सब त्याग दिया जिन्होंने कर्माधिकारों नास्ती उनमें तो कई कर्म का अधिकार न तो न तो पूर्वों में है न तो कर्माधिकारों कर्म का अधिकार उनमें है ही नहीं कर्म का अधिकार नहीं तो कर्तृत्व कैसे आएगा जब कर्म नहीं हो पाया तो भोक्तृत्व कैसे आएगा तत्र तत्र सिर्फ प्रकार की बातों को हमने उन स्थानों में दिखाया भगवान भगवानी दिखाएगा भगवता तो भगवतार दर्शितम कहा कहते हैं सूक्ष्म भावात अप्रहत स्वभावत्वात इत्यासा आत्मा सूक्ष्म है ना अप्रहत स्वभाव है यह तो पूर्व का है यह आगे का है यार आगे का श्लोक का है आगे कहते हैं किमिप नकुरुप्य का, का दृष्टान्त दे दो किसके समान आत्मा नहीं करता है फलभोक्ता नहीं बनता किसके समान किम वि किसके समान दृष्टान्त बताओ कोई कोई ऐसे पदार्थ बताओ जिसमें हाँ, कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि नहीं होता तो नहीं आता किम विवा किसके समान हो आत्मा किम न करते नहीं करता है फल फलभुक्त न लेपे फल के साथ लेपाज नहीं होता है किसके समान ये तरह दृष्टान ये प्रश्न उठा इसमें दृष्टांत देते हैं आकाश के समान सूक्ष्म होने के कारण स्थिति है तथा तथा तथा तथा तथा सर्वत्र सर्वत्र जिस प्रकार दृष्टांत है सर्वगतम आकाशम सौक्ष्मत न लिपते थे व्यापक है आकाश सर्वगतम आकाशम वहां ले जाकर अनुभव करना जो सर्वगत आकाश है व्यापक आकाश है सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिपायमान नहीं हो अति सूक्ष्म है वो फूल होता तो किसी के साथ संबंध होता संबंध नहीं आकाश का सूक्ष्म दृष्टांत सूक्ष्म सूक्ष्म स्वभाव और सूक्ष्म लगा दिया सूक्ष्म होने के कारण उस कहीं भी लपाएमान नहीं होता आकाश संबंध नहीं रखता आकाश ठीक इसी प्रकार समझना तथा उस इसी प्रकार यथा से कहा था तथा उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थित्व तो सभी शरीर में व्यवस्थित है अवस्थित है आत्मा है सभी शरीर में है होते हुए भी आत्मा नो बल आत्मा मैंने किसी से शरीर आदि के संग नहीं करता शरीर आदि के संग ही नहीं तो जो शरीर आदि में वाले कर्तृत्व का क्या संग होगा ल के साथ ही पाकमान में होता है है। दृष्टांत यथा सर्वगतम आकाशम जो संपूर्ण व्यापक आकाश है सर, वह सूक्ष्म सूक्ष्म होने से न लिपते थे कहीं भी संबंध नहीं करता सूक्ष्मत्व के कारण इस प्रकार आत्मा भी सूक्ष्म है देहे तथा उसी प्रकार यह आत्मा तथा आत्मा देहे सर्व अवस्थितों की सर्वत्र अवस्थितों आत्मा कहा सर्वत्र बैठा हुआ देह में बैठा हुआ आत्मा है सभी शरीर में रह रहा आत्मा नोपल पते जो सूक्ष्म होने से यह पाईमान नहीं है निर्वय भाई, भाई, भाई निर्गुण है सूक्ष्म है इसलिए पाइमान भाष्य का ऐसा सर्वगौथम सर्वव्यापी सर्वव्यापी आकाश उसका कहीं अभाव नहीं मिलता आकाश का सर्वव्यापी अभी सर्वव्यापी होने पर भी आकाश व्यापी सत को व्यापी होता हुआ भी सर्व व्यापक होता हुआ भी आकाश सौक्ष्मी सूक्ष्म होने के कारण जितने जितने गुण अधिक होते हैं उतने तो थूल होता है पांच गुण तो में देखा गया सबसे थूल पृथ्वी है क्योंकि पांच गुण है इसमें इसके जल में जाते हैं तो एक गुण कम होता है गंध गुण कम हो जाता है जल थोड़ा सूक्ष्म होता है वह चार गुण है सब रूप रस चार गुण है तेज में तीन गुण पाए जाते हैं रस भी नहीं है, आए दस स्पर्शक रूप तीन मिलते हैं इसलिए और सूक्ष्म उसकी अपेक्षा वायु और सूक्ष्म क्यों दो ही गुण होते है हैं वहां दस स्पर्श तेज की अपेक्षा सूक्ष्म वायु आकाश और सूक्ष्म क्यों एक गुण है शब्द के जितने जितने गुण की मात्रा कम हो जाए उतने उतने सूक्ष्म होते जाते हैं देखा भूताकाश भी देखा है ठीक यहां तो गुण है ही नहीं जहां उसकी सूक्ष्मता के क्या वर्णन करना यह तो निर्गुण है गुण के अपकर्ष के द्वारा भी सूक्ष्म होता है व्यक्ति देखा कहां आकाश में देखा है यहां तो गुण है ही नहीं निर्गुण है तो इसकी सूक्ष्मता के क्या कहें क्या आकाश भी कहीं है लेता सूक्ष्मता के कारण तो आत्मा कहां लेपायमान होगा यही है यथा सर्वग्रथम आकाशन जिस प्रकार सर, सर्वव्यापक जो आकाश है सौक्ष्म हाँ होने से गुण की सूक्ष्मता है वह नौपलिप्त किसी के साथ संबंध नहीं रखता सर्वत्र अवस्थित्व ये तथा आत्मा सर्वत्र अवस्थित आत्मा विषय प्रकार से सब सर्वत्र व्यापक जो आत्मा है ये आत्मा सभी शरीर उपस्थित होते हुए भी नौपलिप देह में लिपायमान नहीं होता ये कहा था यथा सर्वप्रथम मान्य व्यापी व्यापक है आत्मा ठीक है आकाश व्यापी अभी सत्य व्यापक होता वो अभी आकाश सौक्ष्मक्ष आप आकाशम सूक्ष्म होने के कारण गुड़ की कमी होने से सुक्षम है क्या है गुड़ की तारतम व्यवहार सबसे फूल पृथ्वी होती है पांच गुण है इसमें और इसके जल में चार गुण होते हैं एक गुण का सूक्ष्म है स्थिति अच्छा ऐसा ऐसा चलता है शुक, आकाश माना खम आकाश है आकाश खोखला पा जो है आकाश नो न उपलिप देगा न संबद्ध किसी का संबंध नहीं करता सूक्ष्म होने के कारण इसी प्रकार यह आत्मा को भी ऐसे समझ सर्वत्र अवस्थित होते हैं सर्वत्र देह में व्याप्त है आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ भी तथा तो आत्मा नो पलिपे जैसे सूक्ष्म के कारण आत्मा के का साथ संबंध नहीं होता शरीर का साथ इसलिए शरीर की क्रिया आत्मा में नहीं लगा सकते कर्तृत्व की क्रिया नहीं लगा सकते शरीर में भाषा ही क्रिया पर आरोप नहीं कर सकते मैं कहा ठीक है मैंने कहा सूक्ष्म आया था पर सूक्ष्मात का सूक्ष्म भावाद बोल दिया था भाषिका ने तो सूक्ष्म भाव आत्मा क्या अप्रथियत स्वभाव जो सूक्ष्म होता है ना उसको रुकावट नहीं होता फूल को रुकावट हो जाती है जो सूक्ष्म होता है उसका रुकावट नहीं बनता सर्वत्र है न संभे पंका भी कहा किचड़ादि से आकाश कोई संबंध नहीं होता आकाश गीला नहीं होता सर्वत्र है व्यापक है जहां कीचड़े वहां भी आकाश है किंतु आकाश गीला होता दूसरा संबंध नहीं होता ठीक इस प्रकार सारे पूरे शरीर में आत्मा है उसी प्रकार शरीर के धर्म आत्मा में नहीं आता कैसे कीचड़ आदि का संबंध आकाश में नहीं है क्यों सूक्ष्म होने के कारण सर्वत्र है व्यापक है तो कीचड़ में भी है आकाश पंख मानी कीचड़ होता है तो वहां जिस प्रकार आत्मा आकाश का संबंध है उसी प्रकार शरीरों में आत्मा पाया जाता है उपलब्धि स्थान है फिर भी शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है सूक्ष्म होने के कारण क्यों एक गुण वाला है आकाश तब इतना सूक्ष्म है वो चार आदि के संबंध या तो निर्गोल है तो कितना सूक्ष्म होगा ये तो कैसे देहादि के साथ संबंध हो सकता नहीं हो सकता इसके लिए दृष्टांत देख रहे कहा फिर समय हो गया फिर करेंगे आगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण ओम पूर्ण देवा